आँखों hmm, से जोतरी है दिल में आँखों से जो तरी है दिल में तस्वीर के लबों पर शो हसी रंगीन शरारत आंखों में सांसों में मोहब्बत की खुशबू वो प्यार की धड़कन बातों में दुनिया मेरी बदल गई बन के घटा निकल गई तो नजर की खुद ढूंढ रही है क्या बात है उस की आंखों से जो तरी है दिल हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार मगर आज के नमस्कार में मेरा बहुत दुख शामिल है क्योंकि थोड़ी देर पहले पता चला कि आशा भोसले जी नहीं रही हमारे बीच में ठीक है उम्र उनकी अच्छी खासी हो गई थी मगर गजब की कमाल की गायिका थी वर्सेटाइल मतलब क्या बताएं चुलबुलापन से लेके सीरियस दुख से लेके खुशी उल्लास हर तरह के गाने हर उम्र में उन्होंने गाए और हमको सच में उनके जाने का अफसोस है बहुत दुख है ईश्वर उनको अपनी शरण में रखें और बस हम लोग को उनके गीत संगीत से हमेशा मन बहलाने का मौका मिलता रहेगा मगर वो तो हमारे बीच है नहीं क्या कहते जी? आ, हम इस पे एक ही बात कहते हैं हाँ। कि वो हमारे बीच नहीं है ये कहना तो बिल्कुल गलत है यार नहीं क्योंकि है वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी और सच बात तो यह है की आज जो वो गाने गा रही थी वो कोई मतलब मुझको तो कहीं किसी फिल्म या कहीं पर तो नजर नहीं आए और नहीं। ना वो गाने पॉपुलर हुए तो, तो सॉरी सच सच मा, सच माफ कीजिएगा बीच में ये खांसी आने के लिए सच मानिएगा मेरा कहना ये है कि हमारे लिए तो वो उसी समय उनका समय थम गया था जब से उनके गाने हमने मतलब जब नए गाने हमारे कानों में आने बंद हो गए और साहब सच बात यह है कि हमारे लिए तो ये कलाकार कभी कहीं गए ही नहीं वैसे भी आज भी आ, ना तो हमारे लिए सैगल कहीं गए हैं, पंकज मलिक, ना तलत महमूद और ना ही लता मंगेशकर आशा भोसले वगैरह तो साहब मैं खैर मैं इसके लिए कोई बहुत दुखी नहीं हूँ क्योंकि मुझको ये लगता है कि बानवे साल की उम्र पाने के बाद व्यक्ति को दुनिया से जाना कोई बहुत मतलब ऐसी बहुत अचंभे वाली चीज नहीं है और शायद उन्होंने अपना जीवन भी जो जिया उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने टर्म्स पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जिया हाँ, ये बात है। तो साहब हमें उनके लिए एक्चुअली जीवन को सेलिब्रेट करना है कोई शोक नहीं करना है तो खैर हाँ, चलिए मैं आपके साथ सहमत ही तो तो सकते है अब साहब हम एक बात बता दे की यहाँ पर चूंकि बात गीत संगीत की चल रही है तो हम अपनी बात शुरू करने से पहले ये कर दे की पिछले हफ्ते जो गाना दिया था पहचाना लोगों ने पहचाना वो तो बताऊंगा पहले आप गाना तो बता दीजिए अच्छा अच्छा गाना बहुत ही सुरीला बड़ा सुंदर लता जी का गाया हुआ है रज़िया सुल्तान फिल्म का ए दिली ना दिली ना दा आर जू क्या है जुस्त जू जु क्या है तो साहब ये गाना जो था आपको सच बताऊं मुझे नहीं लगता था कि इतने लोग इसको पहचान लेंगे मगर हमारे वो दोस्त जो कि मतलब जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि भैया गानों की बात हमसे मत ही करो उन्होंने तक इस गाने को पहचान लिया तो साहब बहुत मतलब सुकून हुआ और जानकर कि ये गाना जो मतलब वास्तव में इतना अच्छा गाना है उसको लोगों को याद है और उसकी धुन से लोग उस गाने को पहचान, पहचान रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है तो साहब इसी सिलसिले में चलते हुए चलिए ये आज का गाना भी आपके लिए साहब तो ये गाना तब तक आप पहचानिए अब अब चलिए आज आज की बात आज की बात बात शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या है कि कि पिछली बार मैंने आपसे पूछा था ना कि क्या याद रह जाता है और क्यों याद रह जाता है अब सवाल यही उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं वो इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि हमको जो याद रह जाता है ना वो हमारी जिंदगी की कहानी सवाल ये उठता है कि जिंदगी की कहानी तो सबकी जिंदगी में कहानियां होती हैं यानी की एंगल होता है ना? बिल्कुल सही आ, कहा अपने नजरिए से सोच रहे हैं या आप समझ रहे हैं हम अपने नजरिए से उसी उसी बात को हो सकता है अलग तरीके से सोचें बिल्कुल सही बात आपने कही कि ज, इसका तो बहुत से उदाहरण भी मौजूद हैं जैसे की रामायण की कहानी यानी राम सीता लक्ष्मण रावण ये कहानियां जो है ये कहानी हर व्यक्ति ने लिखी है यानी कि जितने भी बड़े लेखक कलाकार महान विद्वान, विद्वान है। हुए हैं हाँ। उन्होंने ये कहानी लिखी है यानी कि इवन इसपे महा क्या बोलते हैं उसको एपिक्स भी हाँ। बने हैं एपिक्स भी लिखे गए हैं हाँ। मगर साहब हरेक ने यही कहानी अपने अपने ढंग से लिखी है यानी कि हाँ। वो चरित्र जो हैं, वो उनको हरेक ने अपने नजरिए से देखा है मेरा यहाँ पर थोड़ा सा फर्क वर्जन है वो ये है कि मैं किसी दूसरे की कहानी की बात नहीं कर रहा हाँ बोलिए। मैं पहले अपने कहानी की बात कर रहा हूँ अरे आपकी क्या कहानी यानी कि अगर हम अपनी जिंदगी की कहानी बताएंगे या हम अपनी जिंदगी की कहानी कहेंगे तो क्या उसे कोई सुनेगा मुझे लगता है इस पर एक फिल्मी गाना भी है आ, गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा है मगर एक गाना है जिसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि मेरी कहानी आपने सुनी तो उसके लिए मैं आपका बहुत एहसान हूं अच्छा। आ, मैं गाना अगर मुझे याद आया तो मैं जरूर बताऊंगा और नहीं तो हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं उन्हें अगर ऐसा ये गाना याद आ जाए ना तो जरूर मुझे बताइएगा कोई नहीं बात नहीं साहब ठीक है तो साहब जब मैं ये सोचने लगा तो मैं सोचने लगा कि यार चलो कोई और हमारी कहानी सुने ना सुने हम तो सुना तो सकते हैं हाँ, वो तो अपने हाथ में वो है। तो हमारे हाथ में है हाँ। क्योंकि साहब हमने तो आपसे वादा किया है ना कि हम तो बात करेंगे हाँ। तो भैया बात करने में हम तो अपनी कहानी सुनाएंगे ही और आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये तीन एपिसोड से आप और कर क्या रहे हैं आप अपनी कहानी ही तो सुना रहे हैं हाँ साहब बिल्कुल सही बात है हम अपनी कहानी अपना नजरिया सब कुछ आपको सुना रहे और हैं इसमें आपने हमको कब से शामिल कर लिया यार नहीं आपको देखिए साहब ऐसी सच बात यह है कि मुझे आपको शामिल करने में बहुत दिक्कत हुई बहुत परेशानी हुई क्योंकि क्यों? अब क्या होता है हुँ? कि मुझे जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो मुझे आपको बुलाना पड़ता है अरे तो बुलाने में क्या हम कौन सा चांद पे गए हुए है अब साहब आप चांद पे गई हो या नहीं गई हो मगर आने में नखरे बखूबी करती हैं नखरे नहीं करते यार हाथ में कुछ काम होता है उसको रख के आना साहब उसी को हमारी भाषा में उसी को नखरा करना कहा जाता है ये उसको नखरा नहीं कहते ओफ, ओफ। नखरा नहीं नखरा नहीं बिल्कुल नहीं नो नो अच्छा चलिए साहब तो साहब ये परेशानी है दूसरी बात ये इसके लिए मैं शुद्ध दोषारोपण अपने कुछ मित्रों पर कर सकता हूं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब आपके प्रोग्राम को सुनने में मजा तभी आता है जब आप साथ में होते हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो आपने ये सुनना चाहा कि हम भी बीच बीच में बकवास करते रहें बट थैंक यू सो मच सुन के सच में अच्छा लगा चलिए साहब तो अब बात शुरू करते हैं कि जब मैंने आपसे कहा कि अगर अपनी कहानी के बारे में सोचें तो देखिए मैं जो समझता हूँ उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि कहानी में आप ये बताइए कि आपको पहला घाव कब लगा जिंदगी में है? अब साहब देखिए मैं यहां पर मैं यहां पर किसी शरीर पे लगे घाव की बात नहीं कर रहा हूं हाँ। यहां पर वैसे आपको ये बता दू भाई साहब शरीर पर लगे घाव की बात ये है कि मुझे ज्यादा चोट चपेट नहीं लगी थी खेलते ही नहीं था हाँ इसलिए शायद क्योंकि मैं आप जा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं पढ़ने में ज़्यादा व्यस्त रहता था इसलिए खेलता नहीं था जब खेलता नहीं था तो चोट नहीं लगती थी तो सब नतीजा ये हुआ कि मैं फ़ौज की नौकरी के लिए जब गया तो वहाँ पर जब मेडिकल चेकअप हो रहा था तो उसमें एक सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपके बदन पे चोट के निशान कहाँ हैं यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है अब साहब हमारे वो फिल्मों वाला तो कोई कंधे पर काला तिल और ये सब तो था नहीं तो हमने कहा साहब साहब आप देख लीजिए चोट का निशान कहीं आपको नज़र आ जाए तो तो वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा वेखा बोले कि यार आप कैसे फ़ौज में आ सकते हैं आपके बदन पे एक भी चोट का निशान नहीं है इतफाक साहब उस वक्त तक हमारे बदन पर चोट का निशान नहीं था हालाँकि बाद में तो थोड़ा जब मोटरसाइकिल वगैरह चलाने लगे तो थोड़े बहुत जलने वलने के निशान थे साइलेंसर से मगर खैर तो साहब मगर यहाँ पर मैं उस घाव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन घावों की बात कर रहा हूँ जो हमारे मन मस्तिष्क में लगते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मुझे अगर मुझसे आप पूछिए तो मुझे जो पहला घाव लगा था ना वो तब लगा था जब मतलब अभी जो मैं इमीडिएटली याद कर पा रहा हूँ जो तब लगा था जब मेरा झूठ पकड़ा गया था एग्जैक्टली तो साहब मैं ये कहानी टेनिसके पकड़ा, तो पकड़ा ना जाए कितनी मतलब अब साहब हमने तो शिक्षा ले ली अब सवाल यह है कि गलत हो या सही हो मगर हमने उस घटना से एक शिक्षा ले ली तो साहब जो पहला पहला जो मतलब जो पहला घाव लगा ना उसके बाद अच्छा फिर और उसके बाद जो घाव लगते गए हो उनका जिक्र कर ले अच्छा उसके बाद जब घाव की बात कही तो एक पहली जीत की बात भी कर लीजिए बिल्कुल कीजिए <laughs> यानी कि पहली जीत कहां पर मिली हर एक आदमी को अपनी जिंदगी में जीतें तो बहुत मिलती हैं मगर जो मजा पहली जीत में आता है ना वो मजा बहुत मतलब दुर्लभ होता है मैं आपको यह बता सकता हूं कि मुझे पहली जीत कहां मिली जो मुझे याद है वो ये है वो वो कि जब हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी बस अब मेरी पहली जीत थी मुझे ऐसा लगता है हालांकि उसके पहले छोटी छोटी जीतें तो बहुत सी मिली ये तो बड़ी जीत थी। मगर नहीं देखिए हाई स्कूल में फर्स्ट डिविजन आना ये पहली जीत होना या बड़ी जीत होना इन दोनों में फर्क है तो मुझे मैं आपको सच बताऊ इसके पहले जीतें तो मिली मगर वो मुझे याद उनका इतना स्पष्ट नहीं है मगर हाई स्कूल की जीत अब सवाल यह उठता है कि यह जीत आपको जो जीत लग रही है यानी आपको जो विक्ट्री लग रही है इस ये विक्ट्री आपको अपने वजह से लग रही है या ये किसी और को खुशी मिल रही है उस वजह से आपको विक्ट्री लग रही है मुझको ये नहीं मालूम मैं आपको बता दूं कि मुझे जब ये विक्ट्री मिली यानी मुझे जब ये खुशी मिली थी तो वो खुशी मुझे अपने लिए नहीं थी मुझे खुशी ये थी कि मेरे माता पिता जो थे वो ये सपना लिए हुए थे और उनका सपना पूरा हुआ मुझे खुशी हाईस्कूल में फर्स्ट आने की नहीं हाई स्कूल में फर्स्ट आने से उन्हें जो संतोष मिला वो मेरे लिए खुशी थी वा, अच्छी तो सब ये तो पहली विक्ट्री हो गई अब एक सवाल और भी आता है कि जीत हार घाव ये सब तो हो गए मगर ये बताया जाए कि वो कौन था वो कौन सा व्यक्ति था जिसने आपको आप आज जो भी हैं वो बनने में मदद किया मैं मैं अपने बारे में आपको सब बता रहा हूँ तो हाँ, तो यही बात रहा कहना रहा चाहता हूँ पर अगर मैं इसको कहूर अच्छा अब सवाल यह है कि मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी के व्यक्तित्व के कुछ हिस्से होते यानी कि देर आर वेरियस फैसेट्स ऑफ ए पर्सन तो उन फैसे हर फेसेट को शेप देने में एक किसी न किसी का तो हाथ होता है अब मैं अगर यह कहूं कि नहीं साहब ये सारा तो मेरी बुद्धिमत्ता से हुआ तो यह बेवकूफी होगी और ये सरासर मूर्खता भी होगी कि अगर मैं सारा श्रेय खुद को दे दू क्योंकि है नहीं सच नहीं है सच बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, क्योंकि इस आपको बनने में मेरे हिसाब से हमको बनने में बहुत से लोग होते हैं जो प्रभाव डालते हैं जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप देखिए मूर्ति तो एक ही व्यक्ति बनाता है बिल्कुल ठीक बात है मूर्ति के अनेक पक्ष भी होते हैं मगर आदमी में और मूर्ति में फर्क है मैं अपने हिसाब से आपसे बता दूं कि कभी कभी यह होता है कि आदमी का चेहरा उसकी पीठ से मैच नहीं करता है क्यों नहीं करता है मूर्ति का जैसा चेहरा होगा वैसा ही उसके पीठ से भी दिखेगा मगर सच बात यह है कि यदि किसी आदमी को आप सामने से देखें और उसको पीछे से देखें तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा अब आप सोचेंगे ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बात ये मैंने आप कह दिया एग्जैक्टली हाँ, मैं कहना क्या नहीं, चाहता हूं लगता है नहीं मैं अपनी बात खाली साफ करना चाहता हूँ हो सकता है हो सकता है कि सामने से वह व्यक्ति बहुत दुष्ट दिखता हो, मगर जब उसके कर्मों को देखा जाता है यानी कि जब उसको पीछे से देखते हैं तब आप बता सकते हैं कि नहीं साहब जो वो कर रहा था वो वास्तव में दुष्टता नहीं थी वो अच्छे, अच्छी वजह यानी उसके लिए कोई उद्देश्य कुछ और था यानी इसी को मैं कहता हूं कि आदमी सामने से क्या है और पीछे क्या है जैसे अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज रहते आप जानते हैं क्यों नाराज रहते उसकी वजह है कि वो हमारे पे बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि साहब ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है यहां जाना है वहां नहीं जाना है इससे मिलना है उससे नहीं मिलना है वगैरह वगैरह अब सवाल यह उठता है कि क्या ये रेस्ट्रिक्शन जो जब हम उनको सामने से देख रहे हैं तो क्या ये रेस्ट्रिक्शन उचित हैं उस समय लगता है बिल्कुल अनुचित है बहुत ही खराब है हमारे इनसे तो बड़े हमारे दुश्मन कोई है ही नहीं क्योंकि अगर आप सच पूछे ना आप देखिए कि हर घर में मां और बेटी की अगर लड़ाई न हो तो भाई साहब मैं अपना नाम बदल क्या कौन सा नाम नाम नाम रखेंगे कोई और नाम रख साहब जो आज का है है वो बदल दूंगा। अच्छा, है। बेटियों की लड़ाई तो कॉमन मगर जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है या अपनी माँ से दूर जाती है या मां नहीं रहती है बेटी को अपनी माँ के सभी गुण उसी वक्त याद आते बेटी वैसे हो जाती है माँ ही का रूप हो जाती है ये देखिए साहब ये तो एक और माँ का रूप हो जाती है ये नया एंगल है कि देखिए शक्ल सूरत में हो जाती है ये तो बात मैं मानता हूँ भाई साहब क्योंकि मैं ये जितने भी लोग शादी करने जा रहे हैं ना भाई वो जब कहते हैं ना साहब हम लड़की देखने जा रहे हैं तो भाई साहब जब आप लड़की देखने जा रहे हो या किसी लड़की से बात कर रहे हो ना थोड़ा मतलब ऐसे आप समझ गए ना कैसे तो उस समय उसकी माँ को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आप ये समझ लीजिए पांच दस साल में पंद्रह साल में आपकी पत्नी या वो लड़की जो है उसी शक्ल को होने वाली है आप लोगों तो, को शादी करने के लिए मतलब उकसा रहे हैं या उससे दूर भेज रहे हैं नहीं सब मैं ना उकसा रहा हूँ ना प्रेरित कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं खाली ये कह रहा हूँ की देखिये माँ बेटी बचपन से किशोरावस्था तक लगातार लड़ती रहती है यानी बेटी को माँ की बात नहीं समझ में आती और माँ को बेटी की बात मगर वही बेटी जब घर से चली जाती है यानी या तो बाहर काम करने चली जाए या नौकरी करने चली जाए या शादी होकर चली जाए तब उसको अपनी माँ की सारी बातें पक्का समझ में आने लगती है और उसे समझ में आता है कि साहब ये जो माँ कह रही थी ये बिल्कुल सही थी वही हालत बेटों और पिता की है अब आप देख लीजिए तो साहब इसी को मैं कहता हूं कि जब हम अगर मूर्ति को सामने से देखें या पीछे से देखें तो ऐसे तो मूर्ति में कोई अंतर नहीं नजर आएगा मगर मनुष्य में अंतर नजर आ जाएगा तो साहब वो इसीलिए मैंने कहा कि आदमी को शेप करने वाले बहुत से लोग होते तो आपके किस एस्पेक्ट को किसने शेप किया है ये देख लीजिए ये बात भी भी सही है इज एन ओवरऑल ओवरऑल आल्सो होता है मगर ये भी होता है अच्छा साहब अब उसके बाद यहां पर एक क्षण के लिए और रुक जाएं ये बताइए कि वो कौन सा पल था अपनी जिंदगी में सोच कर देखिए वो कौन सा पल था जब आप एक्चुअली टूट गए तो मैं तो मैं अपने ऐसे बहुत से पल बता सकता हूं, मगर अगर आप सारे पलों की बात करें तो मैं बताना शुरू करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी मगर मैं एक दो पल साझा कर सकता हूं आपसे ये कहूंगा कि अपनी जिंदगी में ऐसे पलों को लिस्ट तो करिए एक बार पता तो चले कि देखिए की देखिये मगर ये दुख इसके लिए साहब एक शब्द है कैथार्सिस है ना कि आपको दुख हो आप उसको रो करके निकाल दीजिए मतलब सिस्टम से बाहर सिस्टम से बाहर कर एक बार उस पल को जिए और जी करके एक बार उसको कह करके निकाल दीजिए और जब वो सिस्टम से निकल जाएगा ना तो आपको दोबारा सताने के लिए नहीं आएगा जैसे मैं आपसे बता सकता हूं कि मुझे एक पल था मैं अपने आप से अपने लिए ही बता रहा हूं जिस समय की मुझको ये पता चला कि मुझे बीएससी में आहा, बहुत में डिवीजन मिली और वो जिंदगी एक ऐसा पल पल था जो मैं बता सकता हूं कि मतलब जिस पल ने मुझे मुझे तोड़ दिया सडनली दिखाई पड़ने लगा कि इससे मेरी जिंदगी के बहुत से रास्ते एकदम से बंद हो गए एक तरह का लैंडस्लाइड हो गया और उस लैंडस्लाइड में ऐसे रास्ते बंद हो गए जो मेरे एकमात्र रास्ते थे यानी कि कि मुझे लगता था कि मैं यही करूंगा क्या करना वो सोचा ही नहीं था वो सेकेंड डिवीजन का आना मेरे लिए देखिये आज मैं कह सकता हूं कि वो सेकेंड डिवीजन का आने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा मगर उस समय मुझे लग रहा था कि सब रास्ते बंद हो गए दुनिया दुनिया खत्म, खत्म खत्म ही हो हो गई। तो सब सब वो वो पल जब खत्म हो गया, वो पल गया, क्या है? जगजीत सिंह का गाना है कुछ वो पल कुछ ऐसा करके अगर आपको याद आए साहब तो आप बताइएगा वरना हो सकता है मैं ही आपको कभी बता दूंगा बहुत ज्यादा सवाल लाद दे रहा सवाल नहीं लाद रहा हूँ कर मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखिए गाना याद आ रहा है और मगर बुढ़ापा इसी को कहते होंगे शायद आपका बुढ़ापा जो आ गया है आप हाँ जो आपको गाना नहीं याद आ पा रहा है देखिए मुझे तो कम से कम गाने की तो याद आ गई कि गाना है वहाँ पर आपको तो वो भी याद नहीं है हैं कैसी उम्र आ गई है आपकी भाई अच्छा चलिए साहब तो बस आज हम इन्हीं चार मुद्दों को उठाएंगे और इन्हीं चार ये वादा है और मैं <laughs> इस वादे को पक्का निभाऊंगा और मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ की अगले हफ्ते का रिकॉर्डिंग हो सकता है मैं जल्दी कर दू ताकि भूलने ना पाऊ देखिए हमारी पत्नी अना साहब इनका काम है कि वो हमको याद दिलाए और इनका बुढ़ापा आ गया है ये हमें बताती नहीं है इनको याद भी नहीं रहता है क्या कहें साहब चलिए कोई बात नहीं तो इन चार मुद्दों के बाद बाक़ी मुद्दे हम अगले हफ्ते उठाएंगे और फिर आपसे बात करेंगे तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए आपने अपना समय दिया है उसके लिए आभारी हूँ आशा भोंसले जी के गाने सुनिए आज के दिन तो ये उनको एक तरह की श्रद्धांजलि होगी और मेरा बुढ़ापा हमको भी मुबारक और आपको भी मुबारक शुक्रिया धन्यवाद और साहब इसके बाद ही हम चलते हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आपसे कहना यह है बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी बिल्कुल नमस्कार, नमस्कार। अब जो कहीं मिल जाए खबर दीवाने की खुद ढूंढ रहे हैं समझ से क्या बात है उस पर की आखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर